अमृतवाणी वैराग्य 546 सौ मनोवांछ सुख भोगते हुए मनुष्य यदि सत्य के प्रति अंधा भी हो जाए तो भी उसके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यह सब भोगने वाला मैं कौन हूँ यही सत्य के साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है 547 सौ कटीली झाड़ियों से भरे मैदान पर से नंगे पैर नहीं चला जाता उस पर से चलने के लिए या तो पूरे मैदान को चमड़े से ढक देना होगा या फिर अपने पैरों में चमड़े के जूते चढ़ाने होंगे समूचे मैदान को चमड़े से मरना असंभव है अतः पैरों में जूते पहनना ही उपयुक्त है इसी तरह इस वासनापूर्ण संसार में असंख्य कामना वासनाओं की पीड़ा से छुटकारा पाना हो तो या तो सभी वासनाओं की पूर्ति हो जानी चाहिए या फिर सभी का त्याग हो जाना चाहिए परंतु वासनाओं की पूर्ति होना कभी संभव नहीं क्योंकि एक वासना को पूरी करते जाओ तो दूसरी वासना आ खड़ी होती है इसलिए ज्ञान विचार और संतोष के द्वारा वासनाओं का त्याग करना ही उपयुक्त है 548 सौ को खुजलाते समय तो आराम मालूम होता है पर बाद में उस जगह असह्य जलन होने लगती है संसार के भोग भी ऐसे ही हैं शुरू शुरू में तो वे बड़े ही सुखप्रद मालूम होते हैं परंतु बाद में उसका परिणाम अत्यंत भयंकर और दुखमय होता है पाँच एक चील को चोच में एक मछली पकड़े हुए उड़ते देख सैकड़ों कौवे और चील उसका पीछा करने लगे तथा उसे टोचते और काटते हुए उस मछली को छीनने की कोशिश करने लगे वह चिल जिधर जाती ये कौए और चिल भी चिल्लाते हुए उधर ही जाते अंत में परेशान होकर उसने मछली फेंक दी तुरंत ही दूसरी चिल ने वह उठा ली देखते ही देखती सभी कौवों और चिलों ने पहली चिल छोड़ दूसरी का पीछा करना शुरू किया तब पहली चिल निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाली पर चुपचाप बैठ गई उसकी शांत और निश्चिंत अवस्था को देख अवधूत ने उसे प्रणाम करते हुए कहा तुम मेरी गुरु हो तुमने मुझे सिखाया कि संसार की वासनाओं और उपाधियों को छोड़ देने से ही शांति मिल सकती है वरना महान विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं पाँच सौ पचास घोड़े की आँखों पर दोनों ओर से अंधोटी लगा देने पर ही वह सीधे रास्ते चलता है उसी भांति संसारी मनुष्य के मन की बहिर्मुखी वृत्तियों को विवेक वैराग्य रूपी अंधोटी के द्वारा रोक देने पर ही वह कुमार्गों में न भटकते हुए सीधे ईश्वर के पथ पर अग्रसर हो सकता है पाँच सौ इक्यावन कागज पर अगर तेल लगा हो तो उस पर लिखा नहीं जा सकता इसी तरह जीव के मन में यदि कामनी कांचर रूपी तेल लग जाए तो उसके द्वारा साधना नहीं हो सकती परंतु फिर जिस प्रकार उस तेल लगे हुए कागज को खड़िये से घिस लेने पर उस पर लिखा जा सकता है उसी प्रकार कामनी कांचर रूपी तेल लगे हुए मन को त्याग रूपी खड़िये से घिस लिया जाए तो उसके द्वारा साधना की जा सकती है पाँच एक प्रकार की जहरीली मकड़ी होती है वह यदि काट ले तो कोई दवा लगाने के पहले मंत्र के सहारे जल्दी हल्दी का धुआं देते हुए उसका विष उतारना पड़ता है उसके बाद ही दूसरी दवाइयों का असर हो पाता है अन्यथा नहीं इसी प्रकार जीव को यदि कामनी कांचन रूपी जहरीली मकड़ी काट ले तो पहले त्याग रूपी मंत्र से उसका जहर उतारना पड़ता है तभी साधन भजन सफल हो पाता है पाँच गंदे पानी में यदि तुम एक टुकड़ा फिटकरी डाल दो तो सारा मैल नीचे बैठकर पानी स्वच्छ हो जाता है विवेक और वैराग्य मानो फिटकरी है इन्हीं के द्वारा संसारी मनुष्य की विषया शक्ति दूर होकर वह शुद्ध बनता है पाँच रेशम का कीड़ा जिस प्रकार अपने ही कोष में आप फंस जाता है उसी प्रकार संसारी जीव भी अपनी ही वासनाओं के जाल में आप अटक जाता है फिर जैसे उस कीड़े से तितली बन जाने पर वह कोष को चीर कर बाहर उड़ जाती है वैसे ही विवेक वैराग्य रूपी पंख आ जाने पर संसार में आबद्ध जीव भी उसमें से उड़ निकलता है 555 भगवान के घर भी चाबी उल्टी दिशा में घूमने वाली होती है भगवान के समीप पहुंचने के लिए तुम्हें संसार का सब कुछ त्याग करना होगा पाँच सौ मन में विवेक वैराग्य के रहे बिना शास्त्र ग्रंथ पढ़ना वृद्धा है विवेक वैराग्य के सिवा आध्यात्मिक उन्नति असंभव है पाँच संतावन ईश्वर प्राप्ति कैसे हो उसके लिए तन मन धन का समर्पण करना पड़ता है पाँच बद्ध जीव के मन की अवस्था कैसी हो तो उसे मुक्ति मिल सकती है ईश्वर की कृपा से यदि उसे तिव्य वैराग्य हो जाए तो कामनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है यह तिब्य वैराग्य किसे है जानते हो बनत बनत बन जाई। भगवान का नाम लो सब हो जाएगा यह सब मंद वैराग्य के लक्षण हैं जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल हो उठते हैं जिस प्रकार माँ के प्राण अपने बच्चे के लिए व्याकुल होते हैं जिसे तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहता संसार उसे कुएँ जैसा प्रतीत होता है उसे डर लगता है कि कहीं मैं डूब न जाऊँ आदमियों को वह काले नाक की तरह देखता है उनसे दूर भागने को मन होता है और भागता भी है घर गृहस्थी का बंदोबस्त कर लूँ फिर ईश्वर चिंतन करूँगा ऐसा विचार वह नहीं करता उसके भीतर बड़ी जिद्द होती है पाँच भक्तगण भगवान के लिए सब कुछ छोड़ क्यों देते हैं पतंग यदि एक बार प्रकाश को देख ले तो फिर अंधेरे में नहीं जाता चीटी गुड़ से लिपटकर भले ही प्राण दे दे पर उसे छोड़ती नहीं इसी प्रकार भक्त भी ईश्वर के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है परंतु दूसरी कोई चीज़ नहीं चाहता 560 जो परम हंस होता है पूर्ण ज्ञानी होता है वह मोची मेहतर की अवस्था से लेकर राजा महाराजा की अवस्था तक सब कुछ स्वयं भोग कर देखाता है इसके सिवा ठीक ठीक वैराग्य कैसे आएगा पाँच सौ इकसठ कांचन का त्याग हुए बिना ज्ञान नहीं होता त्याग होने पर ही अज्ञान अविद्या का नाश होता है आतसी कांच पर सूर्य की किरणें पड़ने पर उससे कितनी वस्तुएं जल जाती हैं परंतु कमरे के भीतर जहाँ छाया है वहाँ आत्सी कांच से ले जाने पर यह नहीं हो पाता इसके लिए घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है पाँच सौ बासठ ज्ञान एकाएक नहीं हो जाता ठीक समय होने पर ही होता है रोगी को तेज बुखार चढ़ा हो तो डॉक्टर उस समय कुनैन नहीं देता वह जानता है कि इस समय उससे काम नहीं होगा बुखार उतर जाने पर कुनैन या दूसरी दवा का असर होता है मनुष्य जब तक संसार के भोगों में डूब डूबा रहता है तब तक उस पर धर्मोपदेश का कोई परिणाम नहीं होता कुछ समय तक उसे विषयों का भोग कर लेने दो जब उसकी भोगा शक्ति की मात्रा कुछ कम होगी तभी उस पर उपदेश का परिणाम होगा उसके पहले कितना भी उपदेश तो सब व्यर्थ ही होगा पाँच सौ तिरसठ छोटे बच्चे कमरे में अकेले गुड़िया लेकर निश्चिंत होकर अपने ही धुन धुन में खेलते रहते हैं परंतु जो ही वहां उनकी माँ पहुँचती है कि वे गुड़िया छोड़कर माँ माँ करते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं इस समय तुम लोग भी धन मान यश आदि की गुड़िया लेकर संसार में मग्न हो खेल रहे हो किसी बात की चिंता नहीं है परंतु यदि तुम आनंदमयी माँ को एक बार भी देख पाओ तो फिर तुम्हें धन मान यश आदि नहीं भाएगा तब तुम सब छोड़कर उसी की ओर दौड़ पड़ोगे पाँच वैराग्य कई प्रकार का है संसार में दुख कष्ट पाकर एक प्रकार का वैराग्य आता है परंतु संसार के सभी भोग भोग सुख आसार अनित्य है इस बोझ के कारण जो वैराग्य आता है वही यथार्थ वैराग्य है किसी में यदि वह वैराग्य आ जाए तो सब कुछ रहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं है पाँच वैराग्य के कितने प्रकार होते हैं साधारणतः दो प्रकार तीब्र तथा मंद तीब्र वैराग्य मानो रातों रात नहर खोदकर तालाब में पानी ले आने की तरह है मंद वैराग्य कहता है होते होते हो जाएगा कब होगा इसका कोई ठिकाना नहीं पाँच एक आदमी बदन पर तेल मलकर नदी नहाने जा रहा था जाते जाते राह में उसने सुना कि अमुक व्यक्ति सन्यासी बनने वाला है कुछ दिनों से उसके लिए वह तैयारी कर रहा है सुनते ही उसके मन में यह बोझ उत्पन्न हुआ कि सन्यासी होना ही सार वस्तु है और उसी क्षण उसी हालत में वह सन्यासी बनने के लिए चल पड़ा जिस फिर घर नहीं लौटा इसी का नाम है तिब्र वैराग्य पाँच सौ सड़सठ सच्चिदानंद सागर में डूब जाओ काम क्रोध रूपी मगरों से मत डरो शरीर पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ तो ये मगर तुम्हारे पास नहीं फटकेंगे